संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व उत्तर का अपने नगर में प्रवेश स्वागत तथा विराट के द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार एवं क्षमा प्रार्थना वैश्व जी कहते हैं इस प्रकार उत्तम दृष्टि रखने वाला अर्जुन संग्राम में कौरवों को जीतकर विराट का वह महान गोधन लौटा कर ले गया अब धित्राष्ट्र के पुत्र इधर उधर सब दिशाओं में भाग गए उसी समय बहुत से कौरवों के सैनिक जो घने जंगल में छिपे हुए थे निकलकर डरते डरते अर्जुन के पास आए वे भूखे प्यासे और थके माँदे थे परदेश में होने के कारण उनकी विकलता और भी बढ़ गई थी उन्होंने प्रणाम करके अर्जुन से कहा उनती नंदन हम लोग आपकी किस आज्ञा का पालन करें अर्जुन ने कहा तुम लोगों का कल्याण हो डरो मत अपने देश को लौट जाओ मैं संकट में पड़े हुए को नहीं मानना चाहता इस बात के लिए तुम लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ वह अभयदान युक्त वाणी सुनकर वहां आए हुए सभी योद्धाओं ने आयु कीर्ति तथा यश देने वाले आशीर्वादों से अर्जुन को प्रसन्न किया उसके बाद अर्जुन ने उत्तर को हृदय से लगाकर कहा ता यह तो तुम्हें मालूम ही हो गया है कि तुम्हारे पिता के पास पांडव निवास करते हैं परंतु अपने नगर में प्रवेश करके तुम पांडवों की प्रशंसा न करना नहीं तो तुम्हारे पिता डर कर प्राण त्याग देंगे उत्तर बोला सभ्य जब तक आप इस बात को प्रकाशित करने के लिए स्वयं मुझसे नहीं कहेंगे तब तक पिताजी के निकट आपके विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा तदनंतर अर्जुन पुनः मसान भूमि में आया और उसी के पास आकर खड़ा हुआ उसी समय उसके रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ अग्नि के समान तेजस्वी विशाल का वानर भूतों के साथ ही आकाश में उड़ गया इसी प्रकार जो माया थी वह भी विलीन हो गई फिर रथ पर सिंह के चिन्ह वाली राजा विराट की ध्वजा चढ़ा दी गई और अर्जुन के सब शस्त्री धनुष तथा तरकस पुनः में बांध दिए गए। तत्पश्चात महात्मा अर्जुन सारथी बनकर बैठा और उत्तर रथी बनकर आनंद पूर्वक नगर की ओर चला। अर्जुन ने पुनः चोटी गूथ कर धारण कर ली और बिहंडला के वेश में होकर घोड़ों की बागडोर संभाली रास्ते में जाकर उसने उत्तर से कहा राजकुमार अब इन ग्वालों को आज्ञा दो कि वे शीघ्र ही नगर में जाकर प्रिय समाचार सुनावे और तुम्हारी विजय की घोषणा करें अर्जुन की बात कर खबर दो कि सत्रु हार कर भाग अपनी विजय हुई और गौवे जीत कर वापस लाई गई है सेनापति राजा विराट ने भी दक्षिण दिशा में गौों को जीत कर चारों पांडवों को साथ लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर में प्रवेश किया उसने संग्राम में तिगर्तों पर विजय पाई थी जिस समय अपनी सब गांव में सांस लेकर पांडवों सहित वहां पदार्पण किया उस समय उसकी विजय स्त्री से अपूर्व शोभा हो रही थी राजसभा में पहुंचकर उसने सिंहासन को सुशोभित किया उसे देखकर कर संबंधियों को बड़ा हर्ष हुआ सब लोग पांडवों के साथ मिलकर राजा की सेवा करने लगे इसके बाद राजा विराट ने पूछा कुमार उत्तर कहाँ गया है उसके उत्तर में रनिवास में रहने वाली स्त्रियों और कन्याओं ने निवेदन किया महाराज आपके युद्ध में चले जाने पर कौरव यहां आए और गाँवों को हर कर ले जाने लगे तब कुमार उत्तर क्रोध में भर गया और अत्यंत साहस के कारण अकेले ही उन्हें जीतने के लिए चल दिया साथ में सारथी के रूप में बृहडला है कौरवों की सेना में भीष्म कृपाचार्य कर्ण दुर्योधन द्रोणाचार्य और अस्वस्था ये छह महारथी आए हैं विराट ने जब सुना कि मेरा पुत्र अकेले बृहडला को सारथी बनाकर केवल एक रथ साथ में ले कौरवों से युद्ध करने गया है तो उसे बड़ा दुख हुआ और अपने प्रधानमंत्रियों से बोला मेरे जो योद्धा त्रिगर्तों के साथ युद्ध में घायल न हुए हों, वे बहुत सी सेना सांस लेकर उत्तर की रक्षा के लिए जाए सेना को जाने की आज्ञा देकर उसने पुनः मंत्रियों से कहा पहले शीघ्र इस बात का पता लगाओ कि कुमार जीवित है या नहीं जिसका सारथी एक हिंजरा है उसके अब तक जीवित रहने की तो संभावना ही नहीं है राजा विराट को दुखी देखकर धर्मराज राजु ने हंसकर कहा राजन यदि बृहंडला सारथी है तो विश्वास कीजिए आपका पुत्र समस्त राजाओं कौरवों तथा देवता असुर सिद्ध और यक्षों को भी युद्ध में जीत सकता है इतने में उत्तर के भेजे हुए दूत विराट नगर में आ पहुंचे और उन्होंने उत्तर कुमार की विजय का समाचार सुनाया उसे सुनकर मंत्री ने राजाओं के पास आकर कहा महाराज उत्तर ने सब गांवों को जीत लिया कोरो हार गए और कुमार अपने सारसी के साथ कुशलपूर्वक आ रहे हैं युधिष्ठिर बोले, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि गौवें जीत कर वापस लाई गई और कोरो हार कर भाग गए किंतु इसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है जिसका सारथी ब्रहण्डला हो उसकी विजय तो निश्चित ही है पुत्र की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट के हर्ष का ठिकाना न रहा उनके शरीर में रोमांच हो आया दूतों को इनाम देकर उन्होंने मंत्रियों को आज्ञा दी कि सड़कों के किनारे विजय पताका फहरानी चाहिए फूलों तथा नाना प्रकार की सामग्रियों से देवताओं की पूजा होनी चाहिए सब कुमार और प्रधान प्रधान योद्धा गाजे बाजे के साथ मेरे पुत्र की अगवानी में जाए तथा एक आदमी हाथी पर बैठकर घंटा बजाते हुए सारे नगर में, में मेरी विजय का समाचार सुनावे राजा की इस आज्ञा को सुनकर समस्त नगर निवासी सौभाग्यवती तरुणी स्त्रियाँ तथा तो सूत मागद आदि मांगलिक वस्तुएं हाथ में ले गाजे बाजे के साथ विराट कुमार उत्तम को लेने के लिए आगे गए इन सबको भेजने के पश्चात राजा विराट बड़े प्रसन्न होकर बोले शैरंद्री जा पासे ले आ। कंक जी अब जुआ आरंभ करना चाहिए यह सुनकर युजेठी ने कहा मैंने सुना है अत्यंत हर्ष से भरे हुए चालाक खिलाड़ी के साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए आप भी आज आनंदमग्न हो रहे हैं अतः आपके साथ खेलने का साहस नहीं होता भला आप जुआ क्यों खेलते हैं इसमें तो बहुत से दोष हैं जहाँ तक संभव हो इसका त्याग ही कर देना उचित है आपने युधिष्ठिर को देखा होगा अथवा उनका नाम तो सुना ही होगा वे अपना विशाल साम्राज्य तथा भाइयों को भी जुए में हार गए थे इसीलिए मैं जुए को पसंद नहीं करता तो भी यदि आपकी विशेष इच्छा हो तो खेलेंगे ही जुआ का खेल आरम्भ हो गया खेलते खेलते विराट ने कहा देखो आज मेरे बेटे ने उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है युधिष्ठ ने कहा ब्रंडला जिसका सारथी हो वह भला युद्ध में क्यों नहीं जीतेगा सुनते ही राजा कोप में भर कर बोले अदम ब्राह्मण तू मेरे बेटे की प्रशंसा एक हिंजरे के साथ कर रहा है मित्र होने के कारण मैं तेरे इस अपराध को तो क्षमा करता हूँ किंतु यदि जीवित रहना चाहता है तो फिर कभी ऐसी बात न कहना लिहाजा युधिष्ठिर ने कहा राजन जहां द्रोणाचार्य भीष्मा कर्ण कृपाचार्य और दुर्योधन आदि महारथी युद्ध करने को आए हों वहां वहा के सिवा दूसरा कौन है जो उनका मुकाबला कर सके जिसके समान किसी मनुष्य का बाहुबल होगा न आगे होने की आशा है जो देवता असुर और मनुष्यों पर भी विजय पा चुका है ऐसे वीर को सहायक पाकर उत्तर क्यों न विजयी होगा विराट ने कहा अनेकों बार मना किया किन्तु तेरी जवाब बंद न हुई सच है यदि कोई दंड देने वाला न रहे तो मनुष्य धर्म का नहीं कर सकता कहा, अब फिर कभी ऐसा न करना पासा जोर से लगा युधिष्ठिर के नाक से रक्त निकलने लगा उसकी बूंदे पृथ्वी पर पड़ने के पहले ही युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों से उसे रोक लिया और पास ही खड़ी हुई द्रौपदी की और देखा द्रौपदी अपने पति का अभिप्राय समझ गई वह जल से भरा हुआ एक सोने का कटोरा ले आई और उसने वह सब रक्त उसने ले लिया राजकुमार रक्तुमार नगर में बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रवेश किया विराट नगर के स्त्री पुरुष तथा आसपास के प्रांत के लोग भी उसकी अगवानी में आए थे सबने कुमार का स्वागत सत्कार किया इसके बाद राजभवन के द्वार पर पहुंचकर उसने पिता के पास समाचार भेजा द्वारपाल ने दरबार में जाकर विराट से कहा महाराज ब्रहणला के साथ राजकुमार उत्तर जोड़ी पर खड़े हैं इस शुभ संवाद को राजा को बड़ी प्रसन्नता इस शुभ संवाद से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्हें द्वारपाल से कहा दोनों को शीघ्र ही भीतर लेवा लाओ मैं उनसे मिलने को उत्सुक हूं इसी समय युधिठी ने द्वारपाल के कान में धीरे से जाकर कहा पहले सिर्फ उत्तर को यहाँ ले आना ब्रह्मला को नहीं क्योंकि उसने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो संग्राम के सिवा कहीं अन्यत्र मेरे शरीर में घाव कर देगा या रक्त निकाल देगा उसका प्राण ले लूंगा मेरे बदन में रक्त देखकर वह क्रोध में भर जाएगा और उस दशा में वह विराट को उसकी सेना सवारी तथा मंत्रियों से इतमाल डालेगा तत्पश्चात पहले उत्तर ने ही सभा भवन में प्रवेश किया आते ही पिता के चरणों में सिर झुकाया फिर कंक को भी प्रणाम किया उसने देखा कंक जी की नाशुका से रक्त बह रहा है और वे एकांत में भूम पर बैठे हुए हैं। साथ ही सैरंथी उनकी सेवा में उपस्थित है तब उसने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा राजन इन्हें किसने मार दिया किसने यह पाप कर डाला विराट ने कहा मैंने ही इसे मारा है यह बड़ा कुटिल है इसका जितना आधार आदर किया जाता है उतने के योग्य यह कदापि नहीं है देखो ना, जब तुम्हारे सौर्य की प्रशंसा की जाती है उस समय यह उस हिंजड़े की तारीफ करने लगता है उत्तर बोला महाराज आपने बहुत बुरा काम किया इन्हें जल्दी प्रसन्न कीजिए नहीं तो ब्राह्मण का क्रोध आपको समूल दर्श कर देगा बेटे की बात सुनकर राजा विराट ने कुंती नंदन युधिष्ठिर से क्षमा याचना की राजा को क्षमा मांगते देख युधिष्ठिर बोले राजन क्षमा का व्रत तो मैंने चिरकाल से ही ले रखा है मुझे क्रोध आता ही नहीं मेरी नाक से निकला हुआ यह रक्त यदि पृथ्वी पर गिर पड़ता तो इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य के साथ ही तुम्हारा विनाश हो जाता इसीलिए रक्त को मैंने गिरने नहीं दिया था जब युधिष्ठिर का लोहू निकलना बंद हो गया तब ब्रिहंडला ने भी भीतर पहुंचकर विराट और कंक को प्रणाम किया विराट ने अर्जुन के सामने ही उत्तर की प्रशंसा शुरू की कई कई नंदन तुम्हें पाकर आज मैं वास्तव में पुत्रवान हूँ तुम्हारे जैसा पुत्र न तो मेरे हुआ और न होने की संभावना है बेटा जो एक हाथ एक हजार निशान मारने में भी, भी कभी नहीं चूकता उस कर्ण के साथ इस जगत में जिनकी बराबरी करने वाला कोई है ही नहीं उन भीष्मी के साथ तथा कौरवों के आचार्य द्रोण अस्वस्थावा और योद्धाओं को कपा देने वाले कृपाचर्य के साथ तुमने कैसे मुकाबला किया है? था दुर्योधन के साथ भी तुम्हारा ने मुझे लौटाया और स्वयं ही उसने रथ पर बैठ कर गौं को जीता और कौरवों को हराया है उसी ने कृपाचार्य द्रोणाचार्य भी करण और दुर्योधन इन छह महारथियों को बाढ़ मारकर रणभूमि से भगाया है उसी ने उनकी सारी सेना को हराकर कर हंसते उनके वस्त्र भी छीन लिए विराट बोले वह वीर देव पुत्र कहाँ है मैं उसे देखना चाहता हूँ उत्तर ने कहा वह तो नहीं अंतर ध्यान हो गया कल परसों तक यहाँ प्रकट होकर दर्शन देगा उत्तर का यह संकेत अर्जुन के ही विषय में था पर नपुंसक वेश में छिपे होने के कारण विराट उसे पहचान न सका उनकी आज्ञा से ब्रहणला ने वे सब कपड़े जो युद्ध से लाए गए थे राजकुमारी उत्तरा को दे दिए उन बहुमूल्य एवं रंग बिरंगे वस्त्रों को पाकर उत्तरा बहुत प्रसन्न हुई इसके बाद अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर के प्रकट होने के विषय में उत्तर से सलाह करके उसके अनुसार कार्य किया